नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुथबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और फिल्म फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है फिल्म फेस्टिवल लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर लोनावला में और 12 तारीख से लेकर 16 तारीख आज है और हम लोग लगातार अलग अलग एक्टर से आपकी बातें करा रहे हैं आपको मिलाने की पूरी हमारी कोशिश है और छोटे बड़े कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर इन सभी से हम लोग मिल रहे हैं तो आइए अब हम लोग एक नई फिल्म आ रही तानाशाह जिसके विशेष एक्टर हमारे बीच में हैं दिलीप आर्य जी उनसे हम लोग बातें करेंगे फिल्म में काफ़ी इन्होंने मेहनत की है और मुझे लगता है कि पूरा बेस जो है उन्होंने ही इसको तैयार किया है और इनकी मेहनत को देखकर जो है प्रोड्यूसर भी खुश हैं और सारी टीम मेम्बर्स भी बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने एक टीम एक टीम का जो है रोल उसमें प्ले किया है एक टीम किस तरह से कुछ करना चाहे तो आ, जितना मेहनत हम लोग करते हैं उससे बढ़कर वो फिल्म निकल सकती है ये इसमें हमको देखने को मिलता है तो आप सभी की तरफ से दिलीप आर्या जी का बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी फिल्म तानाशाह की आज स्क्रीनिंग हुई और पिक्चर ख़त्म होते ही सबने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों को खुश कर दिया और उस तानाशाह फिल्म में जो मेन लीड कैरेक्टर है वो मैंने प्ले किया है और एक डकैत की कहानी है उसके जीवन के चढ़ाव उतार और कैसे वो उसमें फंसता है पॉलिटिक्स के उसमें कॉन्स्परेंसी में और जाल में तो वो एक कहानी है आ, इसको जैसे कहाँ से ये आइडिया आपके पास आई कि इस तरह के फिल्म बननी चाहिए या इसमें ये रोल मैकअप ये फिल्म का आइडिया हमारे प्रोड्यूसर का था क्योंकि आजकल दौर चल रहा है बायोपिक बनने का जो रियल घटनाएं हैं रियल कहानियां हैं चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो बैंडिट कोइन हो पांच सिंह तोमर हो तो वैसे ही एक ये रियल कैरेक्टर है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ जिनकी ये कहानी है और ये यूपी एम राजस्थान चार पाँच स्टेट में बहुत नाम हुआ था इनका एक ज़माने में और इन्होंने सबसे लंबा अरसा जो डकैत का रहा है डकैत का जीवन बहुत छोटा होता है वो पाँच साल दस साल सबसे ज़्यादा ये तीस साल तक इन्होंने राज किया और ये पहले ऐसे डकैत थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफ़ेयर करके वो डिसाइड करते थे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इतना पावरफुल पहला डकैत हो इनकी कहानी में बहुत ड्रामेटिक एलिमेंट थे और बहुत मिस्टीरियस भी था ये कैरेक्टर क्योंकि मरने के बाद इनका एक फोटो आया था जो आप नेट पे देख सकते हैं जो न्यूज़ में आया था इसके पहले पुलिस स्टेशन में एक फ़ोटो तक नहीं थी किसी की तो लोग इनके बारे में जानना भी चाहते थे कि भेष बदलने में बहुत माहिर थे और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो जितने चाहते थे उतने एम बनाते थे उनका फरमान चलता था कि दद्दू का फरमान है कि इस बार फलाने को वोट दिया जाएगा और फलाने की सरकार बनानी है तो एज़ वेल एज जैसे बसपा सपा वो जो लोकल पार्टियां होती हैं जो के स्टेट में तो इन उसमें इनका बड़ा दखल था तो ये कहानी अपने आप में बहुत ही रोमांचक थी और बहुत सारे मोड़ थे बहुत सारी लेयरिंग थी तो हमारे डायरेक्टर को बहुत पसंद आई हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद आई तो बोले करते हैं ऐसे बना इस शुरुआत चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई वो आपने बताया और इसमें करते समय कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं मेरी पहली फिल्म है डेब्यू फिल्म है मैं थिएटर किया मैंने काफ़ी दिनों तक एक्ट वन में दिल्ली में और फिर भारतीय नाट अकेडमी करके एक ड्रामा स्कूल है लखनऊ में वहाँ से ट्रेनिंग ली फिर फिल्म स्कूल एफ पुणे में है आपके वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली और काफ़ी दिनों तक फिर कोई ढंग के रोल मिले नहीं तो मैंने किया नहीं तो मैं थिएटर करता रहा और मैंने कॉरपोरेट में थिएटर को घुसा दिया तो आपको जीवन यापन करना है अपना परिवार चलाना है घर चलाना है आपको पैसे कहाँ से आए तो आप या तो छोटा रोल करें या तो इंतज़ार करें अच्छे काम का तो अब इंतजार करेंगे तो आपको पैसा चाहिए तो पैसा कहाँ से आए तो मैं कॉरपोरेट में थिएटर करता था होस्टिंग करता था बहुत सारे शोज़ की चैनल के शोज़ की होस्टिंग करता था लाइव ऐसे करके मैंने करीब पंद्रह साल निकाले और जब सही फिल्म आई सही रोल आया तो फिर मैंने इसको चुना और चार साल मैंने इस फिल्म को दिए हैं जिसमें रिसर्च से लेके उनके आव भाव उनकी जो साइकोलॉजी कैसे काम करती है वो कहते तो कि हमेशा उनको डर लगा रहता है कौन मुखबिर मुखबिर हो गया कहीं से पुलिस ना आ जाए कहीं से एसटीएफ ना आ जाए तो वो आपकी जो बेसिक वो हाँ वो आपको उसके अंदर के जो नोसेज हैं किसी कैरेक्टर को समझने के लिए तो मैं वहाँ जाता था वहाँ रहता था वहाँ का जो लहजा है जो बुंदेलखंडी भाषा है उसका भी आपको थोड़ा फ्लेवर मिलेगा वो और वहाँ एक दूसरे के रिलेशन जैसे बातचीत में मजाक में भी लोग एक दूसरे को गाली देके बात करेंगे तो वो जो छोटे छोटे नोंसेज हैं उस कैरेक्टर की अंदर की जो वो बात। हाँ, बातें हैं वो समझने के लिए तो काफ़ी समय बिताया और फिर इस फिल्म को किया <laughs> में है बनने वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए करता था सर करना तो यही था और ये यहाँ एक्टिंग करना था और ये किसी भी अच्छे एक्टर का जिसको लगता है कि मैं बहुत काबिल हूँ और मैं मुझे अपनी काबिलियत दिखानी है उसके लिए ये रोल बहुत बढ़िया है इसमें सारे डायमेंशन है आप अपनी पूरी काबिलियत दिखा दीजिए सारे आयाम हैं जो हम नौ रस की बात करते हैं तो वो सारे रस आपको दिखाने का मौका मिलेगा ऐसा ये रोल है तो वो हमको मौका मिला हम बहुत खुश हैं अपने डायरेक्टर के अपने प्रोड्यूसर्स के उन्होंने हमारे ऊपर फ़ेथ किया एक बात मैंने अभी मंच में भी बोली कि जो नए एक्टर होते हैं उनके पास उनको जब लेके आप फिल्म बनाते हो तो फंड नहीं आता है स्टूडियो का बैकअप नहीं होता है तो प्रोड्यूसर्स को बड़ा रिस्क रहता है यार फिल्म बिकेगी कैसे कैसे रिकवरी होगी भाई ये समाज कार्य तो है नहीं ये तो बिजनेस है इंडस्ट्री बोलते हैं लोग तो जो आदमी पैसा लगाएगा पैसा कमाएगा पैसा कमाने के लिए तो फिर वापस कैसे आएगा तो ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा रिस्क था उस समय उन लोगों ने मतलब और भी बड़े बड़े एक्टरों से बात किया इन लोगों ने कि भाई स्टूडियो आ जाओ कर ले। लेकिन मेरे डायरेक्टर को और मेरे प्रोड्यूसर्स को फेथ नहीं आया कि ये रोल कर नहीं पाएंगे तो मेरा ऑडिशन लिया गया लुक टेस्ट हुआ और सब लोग शुरुआती तौर में सेटिस्फाइड हो गए और मैंने ये रोल किया बीच में थोड़ा और डगमगाया उनको डबिंग में और राकेश रंजन जी हैं बहुत बड़े साउंड डिज़ाइनर हैं तो जब मैं डबिंग कर रहा था तो इस कैरेक्टर का वो एक, एक ग्राफ है बड़ा ग्राफ है तो उस ग्राफ में कुछ एक एक एक, एक सेक्शन ख़त्म होने के बाद जब दूसरा सेक्शन आता है जब वो एक एक एक, एक पावरफुल वो बनता है कैरेक्टर तो वो आवाज़ का ग्रेन्स नहीं आ रहा बोलने तो बीच में मुझे रोक दिया गया बोले मज़ा नहीं आ रहा फिर उसके लिए बहुत सारे रियाज और प्रैक्टिस वो सब वॉइस मॉडुलेशन वो फिर शुरू हुआ कि आवाज़ में ग्रेंस आए वो लोग गॉडफादर वो रेफरेंस देते थे दिखाते थे कि वो हाँ वो आपको ग्रेंस चाहिए तो फिर कई बार लोगों ने फिर उनको डिसपॉइंट किया कि यार ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग जैसे शोले में गब्बर अमजद साहब के साथ हुआ था कि भाई यार वो वो, वो इस फिल्म का मजबूरी की वजह से तो हम बागी बने और बागी बन भी मजबूर हो गए फिर तो लान ये इस फिल्म का बहुत हमारे ट्रेलर में भी है और उसके आज जो लाइन है उसमें भी लिखा है पोस्टर में भी तो बहुत चर्चित है तो वो मैंने आपको सुनाया चलिए दिलीप आर्य जी से बातें हो रही हैं जो एक फिल्म थानाशाह उसके बारे में बता रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक फिल्म बनाया है उन्होंने दिल से काम किया है और काफ़ी किसी भी चीज़ को हम लोग बनाते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं तो वॉइस मॉडुलेशन की बात आ गई तो वहाँ पर फिर इनकी कहानी जो है डगमगाई लेकिन फिर भी उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया मेहनत किया और आगे बढ़े अब फिल्म रिलीज होने पर है शायद फ़रवरी 7 हाँ, को रिलीज 7 फरवरी 2020 को रिलीज़ है और मज़ेदार बात बता दूँ अभी सब लोग वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत बढ़िया है यार अभी जब पिक्चर कंप्लीट हो गई मिक्सिंग विक्सिंग के बाद फाइनल आउटपुट आया तो हमारे प्रोड्यूसर्स भी बोल रहे हैं कुछ और तुम्हारी आवाज़ तो बहुत दमदार है यार पहले वही कह रहे थे यार गड़बड़ फिर वही राकेश रंजन सर भी बोले कि यार ये तो कमाल कर दिया कैसे किया बहुत अच्छी आवाज़ है तो बहुत बढ़िया किया ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी और उन्होंने मेरी पैर, थ, पैर थप पैर पीठ थपथपाई मैंने उनके पैर छुए आशीर्वाद लिया और उन्होंने बोला कि भाई जाओ तरक्की करो बस इस तरह से सब बड़ों का आशीर्वाद लेता हूँ छोटों का प्यार लेता हूँ मेरी पहली फिल्म है सब लोग अपना प्यार दें मुझे बड़े लोग आशीर्वाद दें और सब सहयोग करें और मेरी इस पहली फिल्म को सफल बनाएं क्योंकि मैं इस, इसी उस खानदान उस फैमिली से नहीं हूँ जो फिल्म बैकग्राउंड का हो और मेरी माँ मजदूर थी मैं भी मजदूरी किया करता था ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी आने वाली कि मैं मज़दूरी किया करता था दिहाड़ी मजदूर था सात रुपये उस दौरान में मिला करते थे पिताजी हमारे थे नहीं बचपन में गुजर गए थे तो मेरी माँ खेती मजदूर थी खेतों में जो मजदूरी करते हैं वो निरौनी निरौनी गुड़ौनी बोलते हैं उसको वो किया करते थे फिर मैं टेलरिंग शुरू किया ये 10 12 13 साल की एज की बात बता रहा हूँ फिर टेलरिंग शुरू किया तो टेलरिंग से वो कुछ पैसे कमा के घर चलाना क्योंकि जिम्मेदारी हम ही पर थी कि भाई पिताजी नहीं तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पिताजी भी मजदूरी थे वो भी राजगीर मिस्त्री थे वो करते थे तो हमने थोड़ा बड़ा सपना देख लिया ज़्यादा बड़ा देख लिया तो उसके लिए जो पे ऑफ करना था वो किया दिन रात जितनी मेहनत कर सकते थे दोनों चीज़ों को साथ ही साथ पढ़ाई चालू रखी मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एम किया फिर थिएटर में एक्टिंग का कोर्स किया फिर एफटीआई में फिल्म की बारिकियाँ सीखी तो वो सब करते करते साइमल चलता रहा और आज बहुत दिनों की मेहनत सबके साथ सामने है हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग हमारे काम को हुआ मेरी आवाज़ बहुत रुंद गई कि बतब जो चलिए दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें बताने के लिए और आपकी कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं हम सभी को मोटिवेशन मिलता है एक उत्साह मिल जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर निश्चिंत रहिए और अपने कार्य को देखते हुए निहारते रहिए खुश रहिए मस्त रहे बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल दुआएं आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को जान जानी साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैं यार। दुश्मनों का दुश्मन देव धनार्दन जम जा जनार्दन ओ जाम जा जनार्दन का धन जनार्दन जनार्दन तररम तररम पम पम पम पम पम पम वन नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग लोना वाला पहुंचे हुए हैं जहां पर फिल्म शो चल रहा है और इसमें बहुत सारे फिल्म मेकर फिल्म एक्टर टीवी एक्टर थिएटर एक्टर इन सभी से, से मुलाकात हो रही हैं तो अभी मेरे साथ है प्रकाश जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे आ, मैं प्रकाश चंद्र यादव मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं एक्टर हूं, एक्टर उसके बाद डायरेक्शन में आया आज अच्छा काम कर रहा हूँ थिएटर से भी जुड़ा हूँ स्टार्टिंग मेरी करियर की शुरुआत ही थिएटर से हुई डेली थिएटर से अस्मिता थिएटर ग्रुप अरविंद सर के साथ मैंने काफ़ी टाइम काम किया उसके बाद एक्ट वन एन के शर्मा जी के साथ उसके बाद मुंबई में आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल रहा लंबा स्ट्रगल रहा उसके बाद पता नहीं चल रहा था क्या करूं, मेरे गुरु कहा करते थे कि बेटा इस फील्ड में जा रहे हो तो घर वाले और अपने पहले साथ छोड़ते हैं और फैक्ट वही हुआ सर की बातें सच हुई घर वालों ने साथ छोड़ा कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं डायरेक्शन में आ गया इत्फाक़ से मुझे एक अच्छे डायरेक्टर मिल गए दानिश असलम जिनकी पहली मूवी थी ब्रेक के बाद तो एज एन एक्टर उनके साथ काफ़ी ग्रोथ हुई मेरी डायरेक्शन में रहते हुए इनफैक्ट आज मुझे ऐसा फील होता है कि हर एक थिएटर डायरेक्टर को डायरेक्शन में जाना चाहिए कम से कम एक साल के लिए उन्हें असिस्ट करना चाहिए ताकि उनको कैमरे के बारे में पता चल सके क्योंकि थिएटर अलग माध्यम है मीडिया अलग है हम समझ नहीं पाते हैं जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो फुल थिएट्रिकल ही रहते हैं क्योंकि थिएटर बेस ही वही है जो हमने चीज़ें सीखी है ऑफकोर्स जो सीखी है वही हम प्रेजेंट करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि नहीं हर किसी को जो भी एक्टर बनने आता है थिएटर से वो डायरेक्शन में जाए एक साल कैमरा के बारे में सीखे मीडिया में कैसे कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग होती है बेसिक नॉलेज ले लें फिर ऑडिशन दे काम करे तो दानिश असलम के बाद फिर टीवी वी मैं उनके साथ कर रहा था फिर लगा नहीं यार शुरुआत से मेरी फिल्म रही है सोच ही रही कि फिल्म करूँगा जब भी करूँगा तो काफ़ी टाइम फिर बैठा छः महीने बैठ गया मुंबई में कुछ काम नहीं क्योंकि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में या तो बड़े बाप के लड़के आते हैं हम जैसे छोटे लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ बहुत स्ट्रगल होता है तो लगा छोटे लोगों को पकड़ो धीरे धीरे अपना टैलेंट दिखाओ आगे बढ़ो तो काफ़ी टाइम बैठने के बाद मुझे मनीष तिवारी मिले जिनकी पहली फिल्म थी दिल दोस्ती एट्सेट्रा प्रकाश झा प्रोडक्शन की और दूसरी थी इशक प्रतीक बब्बर के साथ जो पैन इंडिया की थी तो उनकी तीसरी फिल्म चिड़िया खाना जो बच्चों के ऊपर बेस है फुटबॉल बेस है सीएफएसआई की फिल्म है चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी इंडिया की ट्वेंटी में रिलीज़ होगी और वो मेरी पहली फिल्म एज एन एक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर रही है उसके बाद मैंने और फिल्में तीन की छोटी छोटी कोशिश जारी है नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ कि अपनी फिल्म बनाऊं देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं चलिए प्रकाश यादव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और जैसे कि इस फिल्म लाइन में जब आते हैं तो स्ट्रगल तो है निश्चित तौर पे अपनों को भी साथ छोड़ना पड़ता है क्योंकि सीखना बहुत पड़ता है और पेशेंट बहुत रखना पड़ता है तब जाके कहीं हम अपने आप को बना पाते हैं एक और बात है कि जैसे हम लोग थिएटर से जुड़ जाते हैं तो लंबा टाइम हम लोग अच्छी तरह से इस फील्ड में रुक सकते हैं सर थिएटर से जुड़ना दो चीज़ें होती है आप थिएटर करना चाहते हो या फिल्म लाइन में आना चाहते हो फिल्म लाइन में आना चाहते हो तो थिएटर की बेसिक चीज़ें सीखो एक्टिंग हम सीखने जाते हैं एक्टिंग सीखो ना कि थिएटर सीखो एक्टिंग और थिएटर दोनों बहुत ही डिफरेंसेज दोनों में बहुत डिफ्रेंसेस हैं तो आप जैसे थिएटर में रम जाते हो कि पाँच साल नहीं दस साल देंगे ऑफकोर्स प्लॉज मिलते हैं स्टैंडिंग ओकेज़न मिलता है जब आप शोज़ करते हैं लाइव ऑडियंस होती है मज़ा आता है सब कुछ आता है लेकिन आप ना बुढ़े शेर की तरफ हो जाते हो वहाँ पे कि आप एक ही चीज़ खा रहे हो एक ही चीज़ खा रहे हो तो बस दाल भात चोखे वाली बात हो जाती है अगर आपको मसालेदार खाना है तो कम सीखो अलग अलग चीज़ वेराइटीज़ लो अलग अलग जगह लोगों से अलग अलग लोगों से सीखो एक जगह मत बैठो क्योंकि अगर बाप को बाप बोलोगे तो चाचा भाई और मामा भी हैं उनके साथ भी रहो और उनकी भी लाइफ स्टाइल देखो तो एक्टर की वही जर्नी है कि हजार लोगों के साथ रहो ना कि एक के साथ रहो क्योंकि आपको अलग अलग कैरेक्टर करे, प्ले करने होंगे तो लोगों के अलग अलग लोगों के साथ करो थिएटर में भी करो तो अलग अलग लेकिन थिएटर के बाद मीडिया में जब आना है तो मीडिया लोगों के साथ देखो सीखो हम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वैसे जो आज भी फुल जब मैं उन्हें देखता हूँ फुल थिएट्रिकल ही है आज भी मतलब 2008 में मैं जानता छः से सात आठ में जाना हूँ आज भी वो दस साल बाद भी वैसी हैं तो मैं किसी को कुछ बोलता नहीं लेकिन लगता है कि क्या कर रहे हैं आप इट मीन्स कि आपको सेंस नहीं है तो समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ मिलो काम करो और प्रैक्टिस मैं अपने सारे एक्टर दोस्तों से जो इस फील्ड में हैं भाई आप सबसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर है कि भैया मेहनत और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता हम मुंबई में आते हैं लगता है हो जाएगा एक्टिंग बहुत ही आसान चीज़ है नहीं भैया एक्टिंग आसान चीज़ नहीं एक्टिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है दुनिया की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है तो दुनिया की सारी चीज़ जब एक्टिंग में है तो फिर कैसे आसान हो सकती दुनिया तो बहुत बड़ी है तो आपको बहुत स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप प्लीज़ <laughs> बहुत ज़्यादा मेहनत है तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए ऐसा कहना है प्रकाश जी का और खुद भी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को सीख रहे हैं समझ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी ओर से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं और एक और बात पूछना चाहूँगा अपने परिवार के बारे में कौन कौन है अभी क्या करते हैं लोग किस तरह का अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं तो फैमिली में मॉम डैड भाई सिस्टर सब सेटल्ड हैं डैड गवर्नमेंट जॉब में थे मोम हाउसवाइफ वाइफ थी सब बेसिक बहुत अच्छा था सब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वही गुरु की बात थी शायद सच होनी थी इनफैक्ट राम को घर छोड़ना पड़ा तो हम क्या है हम भी घर छोड़ा है वनवास के लिए <laughs> अपने लिए तो कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो अभी सब कुछ अच्छा है स्मूथ है। कहते हैं कि जब आप सक्सेस होते हो ना तो पूरी कायनात आपके साथ होती है हाँ बस सब कुछ है अब सब स्मूथ है लाइफ चल रही है चलिए स्ट्रगलिंग पीरियड कुछ समय के लिए आता है हमेशा के लिए नहीं रहता है और चीज़ें आती भी हैं तो हमें कुछ सिखा के जाती हैं और कुछ हमें बना के जाती हैं जाते जाते मैं कहूंगा कि हमारे लिसनर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे प्रकाश अपने फील्ड के लोगों के लिए बस यही कि भाई सीखो सीखो और सीखो और उस पर अमल करो विचार करो प्रैक्टिस करो इम्प्लीमेंट करोगे तभी आगे बढ़ोगे नहीं तो देखोगे सीखोगे और भूल जाओगे कल प्रैक्टिस में रहो रेगुलर प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट फैक्ट है वो छोड़ोगे प्रैक्टिस कहानी ख़त्म तो प्रैक्टिस में रहो चलिए प्रकाश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आप प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं आपके साथ हुई हैं वो हमारे साथ आपने शेयर किया और आपने मैसेज दिया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो इस चीज़ को अपने लाइफ में अपनाइए और जो भी हमारे युवा साथी सुन रहे हैं तो मैं भी चाहूँगा कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए और अपने करियर को या अपने लाइफ को बनाने के लिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखिए जितना आप इसको याद रखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे तो हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए एक्टर प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद ये तीनों नाम है मेरे ये तीनों नाम है मेरे अल्लाह जीज राम है मेरे जिस नाम से जो चाहे जो चाहे मुझे बुला ले जिसने जो फरमाया जो मांगा मैं लाया हो यारों का मैार दुश्मनों का दुश्मन John, John, John Arden, there are rum, rum, rum, rum. John, John, John Arden, there are rum, rum, rum. तारे, ओ, ओ, ओ। ये फिल्मों के सितारे देखो निकिले चमक के सारे ये सब दुश्मनों का दुश्मन धन धनाधन जाने जनार्दन पम पम पम पंपम अर्जा जानी जनार्दन शररम पम पम फिल्म फेस्टिवल लिफ्ट इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार इनसे हम लोग मिल रहे हैं तो अभी मेरे साथ है कलाकार सौरभ जी जिनको आपने देखा होगा अच्छी तरह से और आज रेडियो के माध्यम से आप सभी उन्हें सुन पाएंगे तो आप सभी की तरफ से आर्टिस्ट सौरभ जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें मैं अपने बारे में क्या बताऊं सर <laughs> <laughs> मैं फ़िल्म फेस्टिवल में आया हूं फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताता हूं बहुत खूबसूरत फिल्म फेस्टिवल है बहुत अच्छा है लोनावाला बड़ा खूबसूरत है मौसम बड़ा खूबसूरत है और फिल्म फेस्टिवल भी बहुत खूबसूरत है विच इज़ विच इज़ वेरी प्लस मैं बहुत सारी फिल्में तो नहीं देख पाया लेकिन अभी मैंने एक फिल्म देखी है यहाँ पर स्काई बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म क्या होता है फिल्म फेस्टिवल्स में तरह तरह की फिल्में आती हैं जिनको हम नॉर्मल मार्केट में जगह नहीं दे पाते हैं तो नए थॉट्स नहीं आ पाते हैं जबकि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल और लोनावाला का जो ये फिल्म फेस्टिवल है ये नया फिल्म फेस्टिवल है लेकिन बड़ा वाइब्रेंट है मैं बाहर देख रहा था क्लोज़ टू तो 250 फिल्म्स इसके अंदर आई हुई हैं विच इज़ क्वेश्चनबल थी बात अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में बताए मैं अपने बारे में क्या बताऊं मैं एक एक्टर हूं आप लोग मुझे फिल्मों में देखते हैं मेरी फैमिली के बारे में क्या जानना चाहेंगे आप मैं वैसा ही हूं जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं जैसे नॉर्मल घरों की फैमिलीज होती हैं मेरी भी वैसी ही फैमिली है आ, नहीं ये तो नहीं कहूंगा दो रोटी खाता हूँ क्योंकि मैं राइस ईटर सो मैं चावल खाता हूँ <laughs> जी चलिए बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि जैसे फिल्मों में कैसे आना हुआ आपका फिल्मों में कैसे आना हुआ मेरा शौक था मैं थिएटर करता था फिल्में करना चाहता था मौक़ा मिला बैंडेड क्वीन से मौका मिला पहली फिल्म थी मेरी बैंडेड क्वीन, शेखर कपूर इसके डायरेक्टर थे और वहाँ से जर्नी शुरू हुई फिर मैं आया मुझे शेखर ने ही बुलाया यहाँ पर एक सीरीज़ किया मैंने तहकीकात, और फिर इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई या फिर जैसे जो भी कहें उसको स्ट्रगल कहें याप्पी डेज कहें या जो भी कहें वो भी रहे मेरे साथ और चलता रह रहा है सफर अभी भी चल रहा है और जैसे हम लोग कॉमन मैन की तरह जब लोगों को तनाव या स्ट्रेस आता है तो उसको आपके जीवन में भी आता है अगर तो उसको कैसे आप ठीक कर लेते हैं या क्या सोचते हैं देखिए मेरे ख्याल से यह हर कोई अपना अपना तरीका निकाल लेता है स्ट्रेस को मेरा तरीका बहुत सिंपल है कि जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज्यादा मैं सोचता नहीं आपका काम है चलते रहना सफर करना आपका काम है और अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं है उर्दू वाला सफ़र है तो आप सफ़र करते रहिए चलते रहिए घूमते रहिए दुनिया को देखते रहिए दुनिया चल रही है बहुत खूबसूरत है सरभ जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया सफ़र के बारे में वो इंग्लिश वाला सफ़र नहीं हिंदी वाला सफ़र है जहाँ पर हम जर्नी जिसको कह सकते हैं यात्रा जिसको कह सकते हैं जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं जिंदगी की यात्रा में तो मैं चाहूँगा कि यात्रा के इस पड़ाव में जैसे बहुत सारे खुशनुमा पलाए होंगे बहुत सारे एक ऐसे शूटिंग के दौरान जो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं टाइम लगा हो ऐसा कुछ शूटिंग का जोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं देखिए मैं बहुत खुशकस्मत रहा हूँ सभी एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ और अगर आप ऐसी फिल्म कर रहे हो जहाँ सुबह उठ के आपका जाने का मन करता हो कि आप वहाँ पहुँच जाना चाहते हो तो आ, ये काफ़ी कम हो पाता है क्योंकि आप हर बार आप अपना मन पसंदीदा रोल नहीं पा पाते हैं या कहानी आपकी पसंदीदा नहीं होती है मैं इस मामले में काफ़ी लकी रहा हूँ <laughs> मैंने बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं जहाँ पर मेरा सुबह उठ के जाने का मन करता था वो चाहे आ, बैंडेड so, क्वीन रही हो जो मेरी पहले फिल्म थी या उसके बाद इसरात की सुबह नहीं उसके बाद सत्या फिर उसके बाद आ, अभी रीसेंट फिल्मों में अगर मैं कहूं तो बहुत सारी फिल्में हैं बर्फ़ी से शुरुआत है जॉली है रेड है ये सब वो फिल्में रही हैं जिनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद रही हैं और आई वॉज़ वेरी लकी टू गेट अ पार्ट इन दीज फिल्म सो ये आ, और हर फिल्म में हर जगह पर आपको आ, कहना चाहिए कि मेमोरेबल मोमेंट्स आपको मिलते हैं आप आप एक चीज़ समझिए कि फिल्म जब आप करते हैं तो आप एक यूनिट होते हैं वो सौ लोगों की दो सौ लोगों की या पचास लोगों की जितने की भी जैसी भी जो भी साइज है यूनिट का एंड दैट बिकम्स वन फैमिली सो यू फाइंड अ फैमिली इन एवरी फिल्म एंड इफ यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली दन देर इज़ नाथिंग लाइक इट चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फैमिली अगर आप समझ लेते हैं तो जो भी मुश्किलें आते हैं सब लोग मिलकर उसको ठीक कर लेते हैं और सौरभ जी मैं ये कहूँगा कि जैसे हर व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होना चाहता है या सफलता पाना चाहता है तो आप क्या कहेंगे सफलता कैसे मिलता है आ, सफलता हमेशा सक्सेस जो है आ, आप कौन सी सक्सेस पाना चाहते हैं आप अपनी सफलता पाना चाहते हैं कि पड़ोसी की सफलता पाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा क्योंकि पड़ोसी की सफलता का मतलब होता है कि जब सामने वाला आपको कहता है कि भाई साहब ये सफलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पैसा है गाड़ी है बड़ा मकान है बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं बहुत सारे अवॉर्ड्स हैं ये सब या आप इसमें भी सफल हो सकते हैं कि जो काम आपने किया वो आपके लिए चैलेंज था और आपने उसको किया अपने यकीन पे आप टिके रहे वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता तो आप जो सफलता की परिभाषा है लोगों की वो अलग अलग होती है और मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ सो दूसरे का देख देख के नहीं हो सकता जीवन पड़ोसी का जीवन ना जिये अपना जीवन जिये तो बेहतर है जाते जाते मैं कहूंगा कि एक संतोष जने का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से आप संतुष्ट फील कर रहे हैं ऐसा कब हुआ किस मोड पे किस जगह पे आप उसको बताए मैं हर वक्त ही बहुत संतुष्ट फील करता हूं और हर वक्त ही मैं एजिटेटेड भी रहता हूं एट द सेम टाइम कि ये संतुष्टि तो हो गई अब अगली संतुष्टि कहाँ मिलेगी इसके लिए जो मुझे असंतुष्ट रखती है तो संतुष्टता का और असंतुष्टि का एक जो मिला रूप है वो चलता रहता है रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए आप एक मैसेज के तौर पे क्या बताना जा? मैंने बड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में सुना था बचपन में ये हर जगह अप्लाई होता है लेकिन चूंकि राइम है तो राइम में वो यही कहा करते थे कि खुश रहो आबाद रहो यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो तो जहाँ पर भी रहो लेकिन खुश रहो कहने का मतलब ये है अब इसको लोग गाजियाबाद का मतलब लिटरली गाज़ियाबाद ना समझ लें ये कहीं पर भी हो सकता पनवेल में भी हो सकता है अहमदाबाद में भी हो सकता तो लेकिन खुश रहो मेन बात ये है सौरभ जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया खुश रहने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बातें करते हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे बीच में हैं अमरदीप सिंह जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अभी राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं पब्लिशिंग करने वाले हैं अपनी एक किताब तो अमरदीप सिंह को हमारी और से बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि वो आप सभी से भी रूब रहो तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग मिले पिछले चार पाँच दिन से आप भी बड़ी मशक्क़त कर रहे हैं और फाइनली हम लोगों ने आज आखिरी दिन है हमारे फेस्टिवल का 2019 ये सेशन है तीन साल हो गए हमारे फेस्टिवल को तो बस आखिरी दिन में हम लोगों ने चाह कि कुछ पूरे फिल्म फेस्टिवल जो चार दिन हम लोगों ने इन्जॉय किया एक्सपीरियंस किया है उसको हम लोग एक वन लाइनर में या एक सिंपल पैराग्राफ में समझा सकें कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया इस चीज़ को तो 250 से ज़्यादा फिल्में शॉर्ट फ़िल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज और सब देखी है सारी भाषाओं की फिल्में देखी हमने यहाँ पे और काफ़ी एंजॉय किया लिटरली आई कैन से दिस थिंग चलिए अमरदीप जी अपने बारे में बताइए आप क्या करते थे अभी क्या कर रहे हैं आ, मैं क्या करता था मैं एक्चुअली वीडियो एडिटर था और पहले मैं राइटर था फिर मैं वीडियो एडिटर बना और मैं वापस से राइटिंग पे चला गया तो होता क्या है ना कि बम्बई जैसे शहर में जिस जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे तो राइटर अभी भी मुझे नहीं पता राइटर्स की क्या इज्जत होती है यहाँ पे सिचुएशन होती है बट क्या है ना मेरे हिसाब से मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि आप राइटर खुद को तब तक मत बोलो जब तक उससे आई सैलरी से आप टी ना कटवाते हों फ्रेंकली speaking, बिकाज़ आप writer बोल बोल के writer बन जाते हो लेकिन अगर आपने writing से कुछ कमाई नहीं की है तो वो profession नहीं है profession नहीं है वो शौक़ है आपका क्योंकि हॉबीज़ ही होती है जिससे आपकी कमाई नहीं होती लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कुछ हैं तो आपको उससे पैसा कमाना ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है तो मैं मतलब ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जब भी आप राइटर अपने आपको कहते हैं ना मुकम्मल राइटर अगर आप कहना चाहेंगे कभी भी तो ये ज़रूरी है कि आप उससे कुछ कमाई कर रहे हो ठीक है और ख़ुद को स्ट्रगलर मत बोलिए या तो लर्नर बोलिए या एम बोलिए वो सब ठीक रहेगा अमरदीप जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब तक हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं कुछ करते हैं तो नेचुरली हम अपने लिए लिखते हैं और कहीं ना कहीं समाज को कुछ मैसेज देने के लिए लिखते हैं तो ये दो चीज़ें तो होती हैं और इसके लिए हमें राइटर को जो है अपना समय अपना विचार बहुत कुछ समय देना पड़ता है लिखने के लिए तो ज़रूर नेचुरली उसको उनका जो राइट है वो हकदार है कि उसे कुछ इनकम भी मिले तो नेचुरली हमें प्रोफेशनल तौर पे जब चीज़ें लिखते हैं हम लोग तो उसके लिए हमें इनकम भी मिलनी चाहिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और एडिटिंग एंड राइटिंग ये दोनों स्किल आपने किया है दोनों ही काम आपने किया है तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप थोड़ा सा बता पाएंगे एक्चुअली मेरे हिसाब से तो दोनों एकदम सेम चीज़ है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर है फ्रेंकली स्पीकिंग तो इसमें ऐसा है कि अगर आप राइटिंग करते हैं तो आप एक इमेजिनेशन पे राइटिंग करते हैं और जब आप पोस्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं तो वो इमेजिनेशन का एक आउटपुट एक शूट फुटेज होता है जिसको आप लाइन में लेके आते हैं टाइमलाइन लाइन बिठाते हैं वो फाइनल आउटपुट होता है लेकिन जब आप एडिटिंग की समझ होती है आपको आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो आपकी राइटिंग में वो चीज़ होती है कि यार मेरा फाइनल आउटपुट कैसा होगा वो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से एक स्क्रीन प्ले राइटिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है अगर आप एडिटिंग अच्छी जानते हैं तो आपको पता होता है कि यार मेरा स्क्रीन प्ले मैं अच्छे से लिख सकता हूं क्योंकि आपके कट डिज़ाइन शॉट डिज़ाइन सीक्वेंसेस ओपनिंग एंडिंग हर शॉट की सीक्वेंस की सब आपके दिमाग में क्लियर होती है और आपको टूल्स पता होते हैं कि मैं क्या मैजिक पोस्ट प्रोडक्शन पे कर सकता हूँ तो आप वो प्री प्रोडक्शन में ध्यान रख सकते हो कि यार ये मैजिक तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन में कर लूँगा तो आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये दोनों सिमिलरिटी हैं बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं बट यस राइटिंग में जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पोस्ट प्रोडक्शन क्या है आपके पास एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से टूल से और उसके उसके फंक्शन से आप अपने काम को आसान बना सकते हो बट राइटिंग प्योरली आपके दिमाग पे काम करती है कि आप उसको अपने दिमाग को कितना ज़्यादा खर्च करते हो तो उसके लिए लेकिन ये ज़रूर है कि अपना दिमाग अगर खर्च करें तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अच्छा खाना खाएँ और हेल्दी फ़ूड खाएं क्योंकि जब आप हेल्दी फ़ूड खाएंगे ना तभी आप अच्छा लिख पाएंगे तो दिमाग को फ्यूल चाहिए तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से राइटर और फिर एडिटिंग ये राइटिंग एंड एडिटिंग में क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे वैसे दोनों चीज़ें जो है अपने आप में वो चीज़ें जो है कर सकते हैं लेकिन फिर भी एक बहुत बहुत ज़्यादा जो काम है अगर हम लोग टेक्निकली साउंड तो हम लोग हेल्प ले सकते हैं लेकिन जब राइटिंग की बात आती है खुद की तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पर जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक व्यक्ति जब लिखना शुरू कर देता है तो वो अपने दिमाग से काम करता है और अपने दिमाग पर ही उसको ज़ोर देना पड़ता है तब वो चीज़ें कर पाता है तो राइटिंग पर्सनल स्किल हो जाता है एडिटिंग के लिए आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को और ख़ास युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी ये चीज़ें ध्यान में आ रही होगी उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा ये चीज़ें सुनकर तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा अमरदीप जी हमारे सभी श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो फिल्मों से आपका ताल्लुक है फिल्मों को आपने टी को सीरियल्स को एडिट किया है तो नेचुरली संगीत भी आपका अपना एक उसके प्रति भी आपका प्यार है तो किस टाइप के आप संगीत को सुनते हैं और एक आध जो पसंदीदा गाना है उसकी एक मुखड़ा जो है गुनगुनाइए एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि म्यूज़िक ना लाइफ के उम्र के हिसाब से आपके शौक़ बदलते रहते हैं म्यूज़िक में अगर इमेजिन कीजिए कि अगर कोई पंद्रह सोलह साल के जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमें उस वक्त जंगल जंगल बात चलिए पता चला गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता था और हम गुनगुनाते थे और उसी वक्त अगर मैं अपने घर में किसी को सुनता अगर मेरे डैड हैं या फिर मेरे बड़े भाई हैं कोई है वो गज़ल सुन रहे होते हैं जगजीत सिंह की तो मैं सोचता कि क्या बोरिंग गाना सुन रहे हैं तो ये एक इमेजिने ये एक उम्र का वो होता है कि हम उम्र जैसे जैसे क्रॉस करते हैं फिर जैसे आप को मोहब्बत हो जाती है या आपका दिल टूट जाता है कुछ भी हो सकता है तब आप जगजीत सिंह की गज़ल सुनने लगते हैं या किसी की गज़ल सुनने लगते हैं और उसके बाद वो बचपन के जो जंगल जंगल बात चलिए वो कहीं पीछे छूट जाता है और फिर हो सकता है ऐसा कि आप उन चीज़ों से ब्रेकअप से और उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे तो आप कभी पब वब में जाएंगे तो आपको ट्रांस म्यूज़िक सुनना पड़ेगा तो आप ट्रांस म्यूज़िक सुनेंगे आप थिरकेंगे तो आपको लगेगा अरे ये म्यूज़िक है तो आप उस मेटल म्यूजिक और हैश जो म्यूज़िक बनता है रैप म्यूज़िक है और उन सब चीज़ों पर जाएंगे फिर हो सकता है कि लाइफ में फिर कुछ बदलाव आए आपको मोहब्बत हो जाए वापस से तो आप रोमांटिक गानों की तरफ चले जाएँगे तो ये जो म्यूज़िक का जो शौक़ है ना ये पूरी ज़िंदगी मुसलसल बदलता रहेगा ठीक है ना तो इसमें कभी भी आप अपना टेस्ट फिक्स नहीं कर सकते कि मुझे यही गाना पसंद है आपका टाइम मैंने मैं जब सुनना शुरू किया था तब मैंने नाइन्थ क्लास में था जब मैं तब मैंने बेगम आबिदा परवीन तक में पहुंच गया था और उस वक्त मैंने कहा यार बेगम आबिदा परवीन पाकिस्तान की एक सिंगर है और मैं उनका दीवाना हो गया था उनकी आवाज़ का तो मैं उनको सुनने लगा था और सुनता हूँ अभी भी मेरे पास ट्रैक हैं लेकिन अब मैं अगर सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है यार ये मैं क्या सुनता था अच्छा है नो डाउट आवाज़ अच्छी है कबीर की सब चीज़ अच्छी है लेकिन मैं अब उतना फोकस होकर नहीं सुन सकता क्योंकि अब मुझे लगता है मेरी लाइफ कुछ और तरफ से चेंज हो गई है तो मेरा म्यूज़िक का सेंस भी बदल गया है बट हाँ ट्रैक्स को समझने से ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ म्यूज़िक से ज़्यादा मेरा फोकस हमेशा लिरिक्स पर रहता है बिकॉज जो गानों के जो सोल होते हैं वो लिरिक्स होते हैं लिरिक्स अच्छे होते हैं तो गाने अच्छे लगने लग जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं एक्चुअली अच्छा लिरिक्स होगा तो गाने अच्छे बन ही जाते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अच्छे लिरिक्स पर खराब म्यूजिक हुआ हो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं बट हाँ ख़राब म्यूजिक पर अच्छा लिरिक्स लग जाता है ना तो भी गाने में जान आ जाती तो लिरिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा लिरिक्स पे फोकस करते हैं हिंदुस्तानी मतलब बॉलीवुड स्पेशली और हमने तो बचपन से यही सुना है हमने तो कवियों को सुना है तुलसीदास रामचरितमानस ये सब चीज़ों को सुना है तो हमारे लिए तो लिरिक्स लिरिक्स है क्योंकि तुलसीदास जी कभी भी हारमोनियम लेके बैठ के रामचरित्र नहीं गाते थे उन्होंने जो लिखा अपनी धुन में गाया तो इस तरह की चीज़ें हैं तो म्यूज़िक तो बदलता रहेगा उम्र के हिसाब बुढ़ापे में जाओगे तो फिर तो जय जय जय राम जय जय राम या हनुमान चालीसा को अलग तरह से सुनोगे बट अच्छा है वक्त बदल रहा है म्यूज़िक बदल रहा है और नए नए सिंगर आ रहे हैं इनफैक्ट मैं मारवाड़ के भी काफ़ी सारे सिंगर हैं जो मेरे क्लोज़ नेटवर्क में आया है वो मारवाड़ी में बहुत ही अलग तरह से और चीज़ों को ले गा रहे हैं तो ये बहुत अलग चीज़ है खूबसूरत है हाँ गाना जो आपको अच्छा लगता है, गुन है मैं मैं मैं मैं सिंगर नहीं हूँ मैं लिरिसिस्ट हूँ तो मैं अपने लिरिक्स कुछ गुनगुना के नहीं मैं ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने लिखा है तो ये मेरी एक्चुअली सबसे फेवरेट पोइट्री में से एक है कि चल रात के टुकड़े कर लेते हैं टुकड़ा टुकड़ा सो लेते हैं आँख खुलगी जग लेंगे एक एक तारे गिन लेंगे तुम तोड़ के तारे रख लेना मैं छान के सारे रख लूँगा चलिए बहुत ही प्यारा सा पोएट्री आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को बहुत ही आनंद आ रहा है आपकी बातें सुनकर और हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद तो चलिए श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कलाकार के साथ और कुछ नई बातें सुनेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग फिल्म फेस्टिवल में आए हुए हैं फिल्म फेस्टिवल में हम लोग कलाकारों से मिल रहे हैं और भी कलाकारों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे लेकिन आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कते रहो का नयार, दुश्मनों का दुश्मन से धनधंदी जॉ जाने जनार्दन तररम पम, पंपम जाने जनार्दन तररम पम नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रेडियो मधुबन पर आज आप लोग सुन रहे हैं खास फिल्म फेस्टिवल के बारे में लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो लोनावाला में हो रहा है तीन चार दिनों से आप अलग अलग एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थियेटर आर्टिस्ट इन सभी से बातें करा रहे हैं आपसे रूबरू करा रहे हैं अपने राजस्थान में होते हुए लोनावाला की बातें सुन रहे प्रैक्टिकल लाइव चीजें आप सुन रहे हैं और हमारे बीच एड कंट्रोलर हमारे अमिताभ सिन्हा जी आ गए हैं आप सोच रहे हैं कौन अमिताभ जी आए हैं यहाँ लोना वाला जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इसमें सारा ही पूरा जो मेन काम होता है जैसे गेस्ट को बुलाना और उनको एकोमोडेट करना और फिर उनकी सब बातें सुनना उनका ख्याल रखना ये सबसे बड़ा रिस्की काम स्ट्रगल वाला काम वो संभाल अमिताभ सिन्हा जी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया जैसा कि जानते हैं मधुबन रेडियो नाइनटी पॉइंट मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे इस लाइक समझा अपने रेडियो के लिए कुछ बाइट देने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल लोना वाला ये हमारा तीसरा एडिशन है इस एडिशन का इस फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर रीजू आजाद जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं और हम लोग पिछले पंद्रह साल से इनके साथ काम करते आ रहे हैं और इस फेस्टिवल में पिछले तीन साल से हम लोग जुड़े हुए हैं इससे पहले हमने जो हमारी शुरुआत हुई थी लिथी लेकिन वो किसी कारणवश हमने फिर दोबारा नए सर से शुरू करना पड़ा जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम 40 देशों की फिल्म आई हुई है और हमने इन पाँच दिनों में हमारा फेस्टिवल शुरू हुआ 12 दिसंबर 2019 से 16 दिसंबर 2019 तक तो पाँच दिनों में हमने यहाँ इतनी फिल्में कम से कम ढाई फिल्मों का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं तीन थिएटर में और हमारे फेस्टिवल में ऐसा नहीं कि और फिल्म दिखा रहे हैं ये हिंदुस्तान का पहला फेस्टिवल है जहाँ पे ड्रामा भी है डांस भी है फ़ैशन शो भी है बुक रीडिंग भी है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लेटफॉर्म शोज हैं और बड़ी प्यारी जगह पे हम लोग इस वक्त हैं लोनावाला फरियाज शॉट में जहाँ की खूबसूरत वादियों में हमें भी आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला और जैसे बता सकते हैं कि हमारे साथ कम से कम पंद्रह लोगों की टीम है जो यहां पे बैक स्टेज फ्रंट स्टेज ट्रैवलिंग हुडिंग लॉजिंग एवरीथिंग ये हमारी टीम आर्ट डिपार्टमेंट सेटिंग पे स्पॉट प्रोडक्शन सब लोग लगे हुए हैं और हमारे साथ मेरे मेरे इस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो है मिस्टर पंकज विश्वकर्मा जो मेरे असिस्टेंट हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यहाँ के कामों को हैंडल किया हुआ है और जितने भी जितने भी गेस्ट जो मुंबई से आ रहे हैं कोई पूना से आ रहा है कोई सूरत से कोई उदयपुर से दिल्ली से आ रहे हैं उन लोगों को सही समय पे उनकी गाड़ियों की व्यवस्था करना एयरपोर्ट से सही समय पे पिकअप करना उनको यहाँ पहुँचाना उनके पहुँचाने उनके होटल का चेकिंग करना चेकआउट करना वापस भेजना ये सारे जो काम है वो पंकज विश्वकर्मा कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से और उनके साथ हमारा एक और टीम मेम्बर है प्रकाश चंद्र यादव जो उनके सहायक के रोल में कर रहे हैं उसके अलावा हमारे साथ तीन लोग और आए हुए हैं मिस्टर राज आर्यन टीना दुबे ज्योति गुप्ता ये तीन अलग स्क्रीन में स्क्रीनिंग का सारी जिम्मेदारी उनके पास है इसके अलावा हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट दो लोगधर एंड मिलिंद इन लोगों ने सेट पे जो काम किया है छोटे छोटे प्रॉप्स की मेकिंग करना पड़ता है अभी आप देख सकते हैं अभी भी कुछ एक छोटा सा छोटा सा स्टूल बना रहे हो तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके अलावा हमारे साथ एक राम मनोहर बोला है जो कि हमारे गेस्ट का ध्यान रख रहे हैं चाय पानी पीने में बैक स्टेज में कुछ मदद करना है वो कर रहे हैं अब रहा सवाल कि ये फेस्टिवल आखिर यहाँ क्यों जब रिज बाजा साहब ने सोचा कि हमें फेस्टिवल करना चाहिए तो मुंबई क्यों नहीं लोनावाला क्यों लोनावाला करने का हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग इस फेस्टिवल ग्रीन फेस्टिवल कर रहे हैं एक इतना खूबसूरत जगह और हमारे जो लोग बाहर से आए हुए वो यहां को हैं वो यहाँ खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गए और थैंक्स बोल रहे हैं लोनावाला को कि और यहाँ फरियाद शॉट के व्यवस्था को माइंड ब्लोइंग एरेंजमेंट और जैसे कि आप जानते हैं कि आप मधुबन रेडियो एफएम 95.4 एफएम से आप संगीता जी हमारी अनुज जी एंड यू रमेश आप लोग को पिछले पाँच दिन से मैं देख रहा हूँ तो मेरे मन भी ख्वाहिश आ रहा था कि मैं भी एक बार आप लोग से रूबरू हूँ अच्छा लगा आपसे बात करके और आइए इसी तरह इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहें ताकि हम अगले साल इस फेस्टिवल को और बड़े पैमाने पे लेके चले बस इतना ही कहना था थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद पूरा आयोजन के बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद अपने पर्सनल लाइफ में फिल्म डायरेक्शन या प्रोडक्शन में कुछ काम किया हो उसके बारे में थोड़ा सा वैसे तो जैसे मेरा नाम अमिताभ सिन्हा है तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं वो तो बोलते हैं यार ये नाम आपने आपके पेरेंट्स ने कैसे रखा तो जैसे मुझे लगता है मेरे माँ बाप को भी लगता होगा कि मेरी जो लंबाई है वो अमिताभ बच्चन जैसी है मेरी आवाज़ है उनके जैसी है और जो मेरा लुक है वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से है तो इन्होंने क्या किया अमिताभ बच्चन में अमिताभ निकाला इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा में सिन्हा निकाला और इन दोनों को माइंड करके मैं बन गया अमिताभ सिन्हा बट ये सही नहीं है मेरा सरनेम सिन्हा ही है तो मैं अमिताभ सिन्हा हूँ और रहा सवाल कि मैं आ, मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ देखिए मुंबई में जो भी आता है सब लोग हीरो बनने ही आते हैं और उनमें मैं भी एक था और ये सपना मुझे मैं देखा जब दिल्ली के मंडी हाउस में मैं बहुत सारे फिल्मी एक्टर को देखता था तो मेरा अंदर बहुत सारे उत्साह आया कि यार क्या लगते हैं यार अच्छा ये फिल्में देखा हमने इनको टीवी में देखा है। तो मेरा जो रुझान था फिल्मों में वो 92 में आ गया और करते करते किस्मत ने मुझे मुंबई पहुँचा दिया नाइन्टी में नाइन्टी में जब मुंबई आया तो मुझे पहली बार सौभाग्य मिला कि शूटिंग क्या होती है मतलब कम्प्लीट शूटिंग कैसे होता है तो मैं पहली फिल्म फिल्म का नाम था जुलमी अक्षय कुमार एक्टर था ट्विना ट्विंका खन्ना एंड अमरीशपुरी साहब फिल्म में थे अरुण नयर थे कोको कोहली डायरेक्टर थे मैं दस दिन एज ए रनर उस फिल्म में काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा अक्षय कुमार सामने देखते अक्षय कुमार अरे ट्वेंका खन्ना अरे ये वो तो अंदर से एक और आवाज़ आई नहीं यार तुम भी कर सकते हो मेरा सेकेंड जो मुझे मौका मिला वो फिल्म थी सूल राम ब्रह्मा साहब की फिल्म थी और ईनिवास डायरेक्ट किया था उस फिल्म में मैं एज ए एक्टर छोटा सा रोल प्ले किया हूँ मेरे तीन डायलॉग थे फिल्म में ठीक है ठीके? और उसका लोकल प्रोडक्शन मैंने ही किया था बिहार में जब लोग बोलते थे अरे बिहार अपहरण होता है गुंडा करती है उस समय बिहार में यूनिट को जाकर शूटिंग कराना वेरी टिफ्ट टॉप जब उसके बाद फिर बीच में फिर हीरो बनने का चक्कर लग गया फिर मैं काम करना छोड़ दिया कुछ हुआ नहीं मुझे बहुत जल्द समझ में आ गया कि हीरो बनना इतना आसान काम नहीं है और उस हालात में जब परिवार का सपोर्ट आपके साथ नहीं है फिर मैं वापस उन्हीं कंपनी में तब वर्मा कॉर्पोरेशन हुआ करती थी मैं बोला सर मेरे को काम करना है सर तो मेरे प्रोड्यूसर बोलते हैं अरे यार ईपी साहब अरे तुम तो हीरो यार क्या लगते कहाँ प्रोड्यूसर काम कर मैं सर पैसा नहीं है जिम में भूख लगी है खाना खाना है तो मुझे काम करना है फिर उन्होंने दो में मुझे रोड पिक्चर में री इंट्रोड्यूस किया उस फिल्म में प्रोडक्शन किया विवेक गोरा है मनोज बाजपेयी अंतरा मालिक एक बेहतरीन फिल्म थी फिर ऐसे करते भूत भूत पिक्चर किया अजय के साथ फिर उसके बाद अब तश्पन तो फिल्म की नाना पाटक के साथ फिर ऐसे एक हसीना थी सैफ अली खान के साथ काम की धरना मना में बहुत सारे डिफरेंट एक्टर थे उस फिल्म में फिर सरकार किया अमिताभ बच्चन के साथ बट इन पैरलर एक और फिल्म शुरू हो रही थी जेम्स करके तो दो में रिलीज हुई थी उस फिल्म का मैं प्रोडक्शन कंट्रोल तक पहुंच गया था एक ही कंपनी में आठ साल बिताना वेरी टफ जॉब फिर मैंने क्या किया मैं सोचा कि नहीं यार अब यहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़ा तो बाहर की दुनिया देखना जरूरी है तो अब मैं जॉब तो छोड़ दिया पर मुझे पता नहीं था कि यार मैं जाऊँ कहाँ क्योंकि मैं कभी दूसरे हमने सोचा ही नहीं कि कौन सा ऑफिस कहाँ है ऐसे बाइक से जा रहा था तो रास्ते में संजय गुप्ता की कंपनी दिखी वाइट फाइडर फिल्म मैं घुस गया मैंने सो सर मुझे काम करना है फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिर मैंने वो फिल्म किया वे स्टॉक मिला फिर दस कहानियाँ किया मैंने रात में ऐसे करके अनुशक् फिल्म चेंज किए मैंने स्टूडियो आइटम की पहली होम प्रोडक्शन फ्रूट एंड नट जिसको कुणाल बिजेकर ने डायरेक्ट किया था मराठी एक्टर जानते होंगे उनको अभिषप्पन में भी एक्टर थे उनकी फिल्म डायरेक्ट की फिर ऐसे कारोबार चलता गया चलता गया चलता गया दिल कबड्डी पिक्चर किया फिर मैं इंटरनेशनल फिल्म भी बहुत सारी की जैसे एम आई फोर मिसल का बॉम्बे का शूट मैंने प्लान किया था एक हमने वेब सीरीज किया तो उस वक्त बॉलीवुड हीरोज जिसमें क्रिश कैटन हीरो थे और बाकी बॉलीवुड की बहुत सारी नेहा थी अली जफर जो आजकल आप जानते हैं उनको फिर करते हुए ऐसराज में गया एसराज के ढाई साल काम किया।, तो राज किया फिर वापस बैक करके फिल्म किया दंदीपूटा सुनील शेट्टी का फिल्म में मैं ए बन चुका था एज्यू प्रोड्यूसर फिर ऐसे बहुत लंबी कहानी आप सुनोगे तो आपका होगा ऐसे करते करते आज इस वक्त अभी मैं एक फिल्म प्रोड्यूस किया हूँ फिल्म का नाम है गंभीरगढ़ उस फिल्म का डायरेक्टर राइटर मैं हूँ लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी फिल्म मेरी फेस्टिवल में नहीं चल पाई बिकॉज द रीज़न कि हमारा पोस्ट प्रोडूस कंप्लीट नहीं हो पा रहा आशा है कि अगले साल हमारी फिल्म के पोस्टर भी लेंगे यहाँ पे और उस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे थैंक यू वेरी मच सर ऑल द बेस्ट चलिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में अपने सर्विसेस के बारे में और इसके साथ जाते जाते एक मैसेज लोगों को क्या बताना चाहते हैं सोशल मैसेज क्या मैसेज तो सर बहुत सारे हैं ग्रीन इंडिया ग्रीन वर्ल्ड ग्रीन लोनावाला चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल की तरफ से मैं आप सभी को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और हम चाहते हैं कि आपका जो आने वाला वक्त है वो खुशहाल रहें और आप सदा सलामत रहें जय हिंद जय जै भारत हाँ और, और ये तो हम हम हमने तो पहले बोल दिया कि हम नेक्स्ट ईयर अगले साल हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे तब तक देखते रहिए आज तक इंतजार करिए कल तक हाँ हमारी फिल्म गंभीर गढ़ के साथ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने अभी सुना अमिताभ सिन्हा जी को जिन्होंने अपने पूरा लिफ्ट इंडिया के बारे में बताया और साथ ही साथ अपनी कहानी भी सुनाई तो और एक मैसेज भी दिया ग्रीन इंडिया ग्रीन लोनावाला ग्रीन मुंबई ग्रीन सब जगह उनको अच्छा लगता है तो पिछली बार भी मैंने पूछा था जब आते आते तो उन्होंने कहा सब कुछ ग्रीन होना चाहिए जैसे लोनावाला ग्रीन तो एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करते हैं हिल स्टेशन से जो है एक अच्छा वातावरण में रहना उनको पसंद आता है तो चलिए आप सभी भी ऐसे ही अपने मन में अच्छे विचारों के साथ जिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अमित आपको जी अमिताभ सिन्हा जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते हमारनी सुनते रहो मुस्करो जॉन जानी जनार्दन हर रम पंपम पंपम जॉन जानी जनार्दन हर रम पंपम पंपम साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैार दुश्मनों का दुश्मन देव धनार धन। जनार्दन हो जॉन जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हूं मैं आया हूँ यारों का मै यार दुश्मनों का दुश्मन दे धन जौन जानी जनार्दन कर रम पम पम पम